क्षर जीवात्माओं का कारण है वह स्वतः न किसी का कारण है न कार्य है स्वतः निर्विशेष कारणत्वादी विशेषताओं से रहित है उसका जो निर्विशेष स्वरूप है उसे बताने वाला यह दिव्यो दिव्योमूर्त पुरुष इत्यादि मंत्र है इस मंत्र के पूर्वाध की व्याख्या रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं उत्तरार्ध की व्याख्या रूप भाष्य की चर्चा हो रही थी <coughs> तृतीय पाद है अप्राणु ह्यमना इसका शब्दार्थ भाष्कर भगवान बता चुके हैं अप्राण मना इत्यादि में प्राण शब्द और मन शब्द से केवल उनका जो मुख्यार्थ है वह मात्र नहीं लेना है अपितु उपलक्षण विधया प्राण शब्द से पांचों प्राण कर्मेंद्रिया और उनके विषयों को लेना है और मन शब्द से मन बुद्धि दोनों को और ज्ञानेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रियों के विषयों को लेना है इसलिए प्राण शब्द का ही अर्थ निकलेगा पाँचों प्राण पाँचों कर्मेंद्रिया एवं उनके विषय और अप्राण शब्द का अर्थ निकलेगा इनसे रहित और अमना शब्द में मन शब्द का अर्थ निकलेगा मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रिया और उनका विषय इनसे रहित अमना शब्द का अर्थ निकलेगा इसलिए जो औपाधिक जीव हैं उससे अभिन्न ब्रह्म होने पर भी औपाधिक जीव में मत्ता होने पर भी ब्रह्म में मत्ता नहीं है इसे अप्राणुमना इन दो विशेषणों से कहा गया कार्यरूप उपाधि का संसर्ग वस्तुतः परमार्थ दृष्टिया ब्रह्म में नहीं है <coughs> यही यहाँ पर कहा गया इस वाक्य से कि प्राणादि वायुभेदा कर्मेन्द्रिया तद विषयाच तथा च बुद्धि मनसि मनसी बुद्धिंद्रिया तद विषयाच प्रतिषिधा वेदितव्या अप्राणु हम यानी पदों से प्राणादि पाचो वायु और कर्मेन्द्रिया और उनके विषयों का एवं मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रिया और उनके विषयों का निषेध हो गया ऐसा समझ लेना चाहिए अब और अन्य श्रुति भी बताई ध्यालाएती व बृहदारण्य श्रुति यही बताती हैं कि आत्मा में ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों का जो व्यापार है विषय है वह है नहीं इनके व्यापारों का आत्मा में तदउपाधिक आत्मा में आरोप मात्र है इसे ध्याती व लेलायतीव यह श्रुति कह रही है जो ब्रह्म का औपाधिक स्वरूप है जीव वह भी स्वतः ध्यान करता नहीं है ध्यान करता सा प्रतीत होता है जब उसकी उपाधि बुद्धि समाहित रहती है एक विषयाकार रहती है अधिक समय तक तो माना जाता है कि ध्यान कर रहा है तो समाहित्व समाधान यह व्यापार है बुद्धि का अर्थद उपाहित उपहित आत्मा में आरोप हो रहा है और बुद्धि शब्द से ध्याती व में ध्यान ये जो बुद्धि का व्यापार है तो बुद्धि रूप व्यापारवती ध्यान रूप व्यापारवती बुद्धि शब्द से मन ज्ञानेंद्रिय और उनके विषय सब को लेना है दृष्टित्वादिदि सब जीव में स्वतः नहीं है दर्शनादि व्यापार युक्त चक्षुरादि इंद्रिय उपाधिक यह दृष्टित्वादि का आरोप ब्रह्म में है और ये जो आपके लेला शब्द से प्राण का जो क्रियारूप व्यापार है और प्राण शब्द से उपलक्षित कर्म इंद्रिया हैं और उनका व्यापार है उनको लेना है तो यह प्राण और कर्म इंद्रियों के व्यापार भी आत्मा में स्वतः नहीं हैं इनके सानिध्य में आत्मा में आरोपित है जैसे लाल पुष्प की सन्निधि से स्फटिक में लालिमा आरोपित होती है ये यहाँ पर कहा गया ध्यायती व लेलायती व इत्यादि में का मतलब आत्मा स्वतः व्यापार रूप दर्शनादि व्यापार रूप विशेषता से रहित है अब ये जो अप्राणत्व और अमनस्व है ये हैं हेतु आत्मा के स्वतः शुभ्रत्व में इसे बताया जा रहा है ही शब्द के द्वारा उसकी व्याख्या करते हुए ही शुभ्रह इन दो पदों की व्याख्या करते हुए आगे कहा जा रहा है कि यम प्रतिषिध उपाधि द्वय तो एवं का ही व्याख्यान है प्रतिषिध उपाधि द्वय आत्मा तो जिस कारण से आत्मा ऐसा है एवं का अर्थ होता ऐसा ऐसा कैसा तो प्राण पांचो प्राण पांचो पांचों कर्मेंद्रिया उन, उनके विषयों से रहित है और मन ज्ञानेन्द्रिया और उनके विषयों से रहित है एवं एवं है का तो यस्माच एवं ऋषि एवं शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा प्रतिषिद्ध उपाधिद्वय तो जिस कारण से आत्मा में उपाधि द्वय का प्रतिषेध है मन और प्राण रूपी उपाधि द्वय का प्रतिषेध है तस्मात उस कारण से वह शुभ्र है तो का अर्थ करते हैं शुद्ध त्वात्मा तो की शुद्धता में हेतु है अप्राणत्व अमनस्त्व। जीव में सप्राणत्व समनस्व होने से को अशुद्धि होती है और ब्रह्म में ये दोनों उपाधियाँ हैं नहीं इसलिए ब्रह्म शुद्ध है वही बताया जा रहा है हाँ शरीर त्रय वर्जित कहो या पंच कोशातीत कहो एक ही अर्थ निकलता है ना तो इन ये जो है उसी से निकलते हैं, का अर्थ है अव्याकृत उपाधिक उससे निकलते हैं स्वतः उसमें कारण तो नहीं है ना कारण तो विशेषता से भी रहित है तो निर्विशेष को प्राण का निष्पादक नहीं बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि निर्विशेष में ये नहीं है वो तो प्रज्ञान घन है प्राणादि तो जड़ है और घन शब्द विजातियों का व्यावर्तक है उसमें बिल्कुल लेश मात्र संभावना नहीं है जड़त्व की घन शब्द बताता प्रज्ञान घन है वो निर्विशेष इसलिए उसमें ये सब प्राणादि आदि है नहीं और उसी से निष्पन्न होते हैं का अर्थ हैं अव्याकृत उपाधिक उससे निष्पन्न होता है और उनकी निष्पत्ति है अभिव्यक्ति प्रतीति मात्र तो अव्याकृत है अनभिव्यक्त नाम रूप दशा प्राणादि की और उस अनभिव्यक्त नाम रूप दशापन्न जो प्राणादि यानी अव्याकृत तद उपाधिक अक्षर से प्राणादि की अभिव्यक्ति बताई जा रही है इसलिए उपाधि में प्राणादि का नाम रूप से अनभिव्यक्त रूप से रहना है जो अपर अक्षर है पर पुरुष से भी अपर अक्षर है एक अव्याकृत और उसमें ये प्राण आदि रहते हैं उनके परिणाम हैं आकाशादि पंचभूतों द्वारा प्राण आदि को परिणाम माना गया अक्षर का अव्याकृत का तो परिणाम अपने परिणामी में रहेगा और ये परिणाम रहित है निर्विकार हैं तो अभ्याकृत तो व्यावहारिक सत्ता वाला होने से कहो या प्रातिभाषिक सत्ता वाला होने से प्राणादि भी प्रातिभाषिक है वस्तुतः तो वह नहीं है और यदि हैं तो उसी में आरोपित है जिस निर्विशेष को अप्राण अमना कहा जा रहा है वह अधिष्ठान है और अधिष्ठान अध्यस्त के गुण दोषों से संस्लिष्ट नहीं होता इसलिए उसकी निर्विशेषता भी बनी रहती है असंगता भी बनी रहती है और उससे अतिरिक्त अव्याकृत तथा अव्याकृत का परिणामात्मक ये सारा जगत उसका स्वतंत्र अस्तित्व भी सिद्ध नहीं होता तो अधिष्ठान के ज्ञान से तद अनतिरिक्तया अव्याकृत तथा तत्परिणामात्मक समस्त जगत का बोध भी हो जाता है जो कौशिक कौ कौ इनका कौन है प्रश्न करता अंगिराजी के पास सौनक तो सौनक जी का प्रश्न भी जो है उसका उत्तर भी मिल जाता है उन सारी दृष्टियों को ध्यान में रख करके श्रुति ये निर्विशेष को बता रही है अमना अप्राण तो यस्माच एवं तस्मात् तस्त यानी शुद्ध अतो <coughs> <coughs> अक्षरात् उपाधि लक्षित सर्व कार्य कारण बीजत्वेन अतोक्षराबीजाधिलस्व्यीज परम ने तदुपाधिल आव्याताख्यम अक्षर सर्विकेभ्य तृतीय पाद की व्याख्या हो गई तस्मा शुभ्र शुद्ध यहाँ तक अक्षर बीज अक्षराबीजोपाधि इत्यादि से व्याख्या प्रारंभ हो रही है चतुर्थ पाद की अक्षरात परत परतह पर यह चतुर्थ पाद है इसका व्याख्यान करते हुए भास्कर भगवान कह रहे हैं कि अतः अक्षरा मूल मंत्र में अक्षरात् पंचम पद है ना वो प्रतिग्रहण है किस लिए व्याख्यान के लिए और अक्षर पदार्थ बताते हैं नाम रूप बीज उपाधि लक्षित स्वरूपात ये अक्षर पदार्थ है यहां का इसका अर्थ है अव्याकृत नाम रूप बीज उपाधि लक्षित स्वरूपात का अर्थ निकलेगा अब्याकृतात तो नाम रूप बीज उपलक्षित स्वरूप शब्द का अर्थ अभ्याकृत कैसे निकलेगा तो नाम रूप बीज शब्द का तो अर्थ है ब्रह्मा। नाम रूप बीज है ब्रह्मा और उसकी जो उपाधि उसकी उपाधि है अभ्याकृत इसलिए नाम रूप बीज उपाधि से लक्षित है स्वरूप जिसका जो निर्विशेष ब्रह्म है वह किसी का कारण हो नहीं सकता निर्विशेष में स्वतः कारणत्व असंभव है और ये बताया जा रहा है कि प्राण आदि नाम रूप से क्या ना? ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं नाम रूप तो है जगत पूरा नाम रूपात्मक है नाम यानी शब्द रूप यानी उसका अर्थ तो नाम रूपात्मक जो जगत वह ब्रह्म से अनन्य है ब्रह्म से अनन्यता जगत की कैसे हैं तो जैसे मिट्टी से अनन्यता है घट की तंतुओं से अनन्यता है पट की सोने से अनन्यता है अंगूठी की यानी इनकी मिट्टी आदि के साथ घट आदि की अनन्यता है कारण के साथ कार्य की अनन्यता अनन्ता ने अभेद एकत्व ऐसे कार्यात्मक जो नाम रूपात्मक संसार उसका ब्रह्म के साथ बताया जा रहा है अनन्यत्व अभेद ब्रह्म से अलग वो है ही नहीं ब्रह्म और जगत का कार्य कारण भाव मानने पर मिट्टी के साथ मिट्टी के कार्य घटादि का जैसे अनन्यत्व है ऐसा जगत का अपने कारण ब्रह्म से अनन्यत्व सिद्ध हो सकता है यदि ब्रह्म को माना जाए जगत का कारण तो कार्यात्मक जो आकाश आदि जिसे नाम रूप कहा जा रहा है और ब्रह्मा जो निर्विशेष है इन दोनों के बीच में कोई न कोई कारण रूप उपाधि स्वीकार नहीं करते हैं तो कार्य कारण भाव हो नहीं सकता दोनों का इसलिए एक ब्रह्म में ब्रह्म के साथ जगत की अनन्यता सिद्ध करने के लिए जो कार्यात्मक जगत का कारणत्व है उसका आरोप किया जा रहा है और वह कारणत्व रूप विशेष जिस उपाधि के बिना संभव नहीं है उस उपाधि का स्वरूप लक्षित होता है यानी अर्थापत्ति प्रमाण से अवगत होता है जैसे तो दिन में न खाते हुए कोई व्यक्ति हृष्ट पुष्ट है तो माना जाता है वो रात में खाता है तो रात्रि भोजन किसी ने न देखने पर भी रात्रि भोजन का कार्य दिन में न खाते हुए जो व्यक्ति के शरीर में दिख रहा है वह ज्ञापक बन जाता है रात्रि भोजन का ऐसे जगत के ज, जगत का ब्रह्म के साथ जो अन्यत्व तो बताया जा रहा है वह मृदादि के साथ घटादि की अनन्यता के तरह कार्य का, आ, कारण भाव प्रयुक्त है तो ब्रह्म में और जगत में कार्य कारण भाव जो घटादी के तरह जगत का ब्रह्म में अनन्यत्व का प्रयोजक है वह भी बिना उपाधि के संभव नहीं है इसलिए उसका प्रयोजक उपाधि की कल्पना होगी और वह जो आरोपित तो उपाधि को लेकर के अवगत होने वाला निर्धारित होने वाला स्वरूप है जिसका वो कौन है अनव्यक्त नाम रूप अभ्याकृत वो अक्षर है उसे यहां पर नाम रूप बीज उपाधि लक्षित स्वरूप कहा जा रहा नाम रूप बीज उपाधि लक्षित स्वरूपात इसका विग्रह करते हैं टीकाकार प्रथम पंक्ति में ही तथोक्तम के बाद में है नाम रूपयोर बीजम नाम रूप है संसार उसका बीज है ब्रह्म और तस्य उपाधि तया तम रूप बीज का अर्थभूत जो ब्रह्म उस ब्रह्म की उपाधि होने से उपाधि रूप से इत्थम्भूत अर्थ में तृतीया है इसलिए तया का अर्थ निकलेगा उपाधि रूप से लक्षितम कारणत्व शुद्ध से अस्य इति सेथोक्त तो ब्रह्म की उपाधि के रूप में लक्षित लक्ष निर्विशेष में कारणत्व अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से है है अवधारित स्वरूप जिसका वो कारण उपाधि का अव्याकृत का इसलिए अन्य पदार्थ हो जाएगा अव्याकृत वह अक्षरात्त पर इसमें पंचमेत अक्षरा पद का अर्थ है अव्याकृत <coughs> से अर्थ है नाम रूप बीज उपाधि उपाधिस्वरूप और तस्त ये तो होने से तस्मात लिख रहे आगे तस्मात उपाधि तस्मात्ष्ट रूपाच तो अक्षरा शब्द का अर्थ निकलेगा वो जो ब्रह्म तथा जगत के कार्य कारण भाव से अवधारित हो गया है स्वरूप जिसका निर्विशेष ब्रह्म में जगत कारणत्व रूप अर्थापत्ति से अवधारित हो गया है स्वरूप जिस ब्रह्म की उपाधिभूत अव्याकृत का उसे तस्मात अक्षरात् शब्द से लेना तो तस्मात्धि रूपात वो जो उपाधि रूप अक्षर हैं और तद विशिष्ट रूपाच और उस अभ्याकृत से विशिष्ट जो रूप है कारण ब्रह्म शबल ब्रह्म जिसे ईश्वर कहा जाता है माय उपाधि चैतन्य कहा जाता है तो माया तथा मा माया विशिष्ट चैतन्य ये अक्षरात् शब्द से लेना तस्मात्धिूपात और तद विशिष्ट रूपा च यानी अक्षर उपाधि से विशिष्ट जो स्वरूप है उस विशिष्ट रूप से भी और वो ये दोनों रूप कैसे हैं तो परत परत अक्षरा का विशेषण है ना ये दोनों यानी माया तथा माया विशिष्ट चैतन्य माया है परिणामी कारण माया विशिष्ट चैतन्य है कर्ता रूप निमित्त कारण इसलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा जाता है ना उपाधि को उपादान कारण परिणामी उपादान कारण और उपहित को कहा जाता है विवर्त उपादान कारण और दोनों के अंदर जो कर्तृत्व है वो है निमित्त कारण तो इस ये विशिष्ट रूप पर है किसकी अपेक्षा पर है तो कार्य की अपेक्षा इनका जो कार्य है नाम रूपात्मक जगत उस जगत रूपी कार्य की अपेक्षा परतव है कारण उपाधि में <coughs> इसलिए परत ये जो तहसील प्रत्यांत पद है ना का विशेषण है उसे कहा जा रहा है कि तस्मात्धि रूपात् तद विशिष्ट रूपाच परतः अक्षरात पर इति संबंध और ये उस पर अक्षर से भी जो पर है यानी कारण उपाधि से भी विलक्षण है निर्विशेष जो निर्विशेष ब्रह्म है उसमें कारण रूप विशेषता भी स्वतः नहीं है अव्याकृत रूप उपाधि निमित्त को लेकर के उसमें कारण तो आरोपित है जपा कुसुम सन्निधि से स्फटिक में आरोपित तो लालिमा के तरह स्वतः स्फटिक शुभ्र ही है ऐसे तो उस द्र... तो भाष्य को देखिए नाम रूप बीज बीजोपाधि लक्षित स्वरूपात सर्व कार्य कारण बीजत्वेन उपलक्ष्य मनवात्त तो समस्त कार्य कारण के बीज रूप से उपलक्ष्य वो भी कौन है अभ्याकृत कारण उपाधि और परम तद उपाधि लक्षणम अव्याकृताख्यम अक्षरम सर्विकारे सर्विकारेभ्य परम ऐसे लगाना भाष्य में भाष्कर भगवान परत पद की व्याख्या कर रहे हैं ना <coughs> <coughs> <coughs> तो ये जो कारण उपाधि है वह भी अपने समस्त कार्य की अपेक्षा पर है व्यापक है सूक्ष्म है अभ्यंतर है और तस्मात तस्मात्तः अक्षरात् ये जो अपने कार्य की अपेक्षा पर कारण उपाधि हैं अव्याकृत उससे भी कार्य की अपेक्षा पर अव्याकृत कारण उपाधि से भी पर है, अभ्यंतर है। सूक्ष्म है व्यापक है कौन यह प्रकृति दिव्य पुरुष दिव्य पुरुष का विशेषण है परत अक्षरा पर कहा कि तस्मात परतह अक्षरात तस्मात्त यानी निरूपाधिक का। कारण उपाधि से भी रहित है वो कौन निरूपाधिक पुरुष इत और उसी निर्विशेष की विशेषता बताई जा रही है निर्विशेष की विशेषता यानी निर्विशेषत्व तो ही को सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि ये जो कार्य की अपेक्षा पर अक्षर जिसे बताया गया अभ्याकृत को वह अभ्याकृत और उसका परिणामात्मक सारा जगत यह इसी निरुपाधिक ब्रह्म में अध्यारोपित है कल्पित है कारण भी कल्पित है और उसका परिणाम जगत भी कल्पित है ऐसा बृहदारण्यक श्रुति बताती है उसी बृधारण्य श्रुति के आधार पर ये वाक्य लिखते भाष्यकार भगवान कि यस्मिन यद आकाशाख्यम अक्षरम सव्यवहार विषय वो तोतच वो तय चुट गया है भाष्य में वो तोतन च ऐसा होना चाहिए तो यस्मिन यने जिस पर अक्षर से भी पर निरूपाधिक पुरुष में यिन ये सर्वनाम निरूपाधिक पुरुष का परामर्शक है उस निरूपाधिक पुरुष में कार्य कारणात्मक उपाधि द्वय अध्यारोपित है कल्पित है इन दोनों उपाधि का जो अधिष्ठान है उसे अक्षरात परत पर बताया जा रहा है ये कहते हैं हाँ हाँ तो ईश्वर जीव अव्याकृत और अव्याकृत का कार्य ये सब का सब आरोपित है संश्लिष्ट रूप से ईश्वर और जीव का स्वरूप अध्यस्त नहीं संश्लेष अध्यस्त है ईश्वर और जीव दोनों तो स्वरूपतः वो अधिष्ठान ही है इसलिए तो चिंगारी का और अग्नि का दृष्टांत है न केवल उपाधि से संश्लिष्ट रूप जो है वह आरोपित है और संश्लिष्ट रूप में भी संश्लेषमात्र आरोपित है और जो स्वरूप है वह तो ब्रह्म ही है ईश्वर और जीव में जो चेतन अंश है वह आरोपित नहीं है वो ब्रह्म ही है वो प्रज्ञान ही है और केवल इनकी जो उपाधि है माया और तत्कार्य तत्कार्ये आरोपित है उपाधि के साथ संसर्ग आरोपित है तो यद आकाशाख्यम अक्षरम सव्यवहार विषय ओतन च प्रोत तो जिस निरुपाधिक पुरुष में आकाश नामक आकाश है यहाँ पर भूताकाश नहीं अव्याकृत आकाश गार्गी के प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्के जी ने जिसे ये कहा कि ब्राह्मण लोक आकाश का भी आश्रय ब्रह्म को बताते हैं ब्राह्मणा वदंती कि ये आकाश अक्षर में कल्पित है ये भूताकाश नहीं अव्याकृत आकाश भूताकाश का भी जो परिणामी उपादान कारण है जिसे अव्याकृत कहा जा रहा है परत ह, परत ह, अक्षरा पंचमयंत शब्द से कहा जा रहा है उसे यहां आकाश शब्द से लीजिए यिन तद् आकाशाख्यम अक्षर वो तो आकाश है आख्या यानि नाम जिस अक्षर का तो आकाश यानी अव्याकृत आकाश ये बृहदारण्य उपनिषद में आकाश नाम से इसी कारण उपाधि को कहा गया है यहाँ परतः अक्षरा इस पंचमें शब्द से जिस कारण उपाधि को बताया जा रहा है बृहदारण्य उपनिषद में आप उसे आकाश इस नाम से सुनोगे याज्ञवल्की जी ने उसे आकाश कहा है पहले गार्गी ने पूछा कि सूत्र ये सारा जगत किसमें ओतप्रोत है स्थूल जगत तो कहा कि सूत्र में वो सूत्र है समष्टि प्राण सूत्रात्मा उसी ने सारे जगत को धारण करके रखा है कहा वो सूत्रात्मा किसमें ओतप्रोत है तो वो सूत्रात्मा है आकाश में प्राण भी तो कार्य है ना उसका परिणामी उपादान कारण है अव्याकृत आकाश तो अव्याकृत आकाश में और कहा वो अव्याकृत आकाश कहाँ पर ओतप्रोत है तो कहा कि ब्रह्म में वह ओतप्रोत है ऐसा सीधा न कह करके कहते ब्राह्मणा अभिवदंती ब्राह्मण लोग कहते हैं कि अव्याकृत आकाश का आश्रय अक्षर है वो अक्षर है निर्विशेष ब्रह्म जिसको यहाँ पर कहा जा रहा है अक्षरा परतह पर शब्द से यहाँ पर जिसको कहा जा रहा है जिस अक्षर को वह अक्षर है वहां पर अभ्याकृत अक्षर का अभ्याकृत आकाश का आश्रय यानी अधिष्ठान और ये अव्याकृत आकाश और उसका परिणामी उपादान कारण परिणामी परिणामात्मक कार्य ये सारा जगत ओ इसी अक्षर में ओतप्रोत तो है अध्यारोपित है ऐसा ब्राह्मण लोग कहते हैं उस ब्रह्म का आत्म रूप से प्रतिपल अनुभव करने वाले कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कहते हैं ये सब का सब कारण उपाधि है ब्रह्म में और वह ब्रह्म कैसा है अक्षर जो कार्यकारण उपाधि का अधिष्ठान है तो उसकी निर्विशेषता बताते हुए कहा गया उसे अस्थूलम अनु अरस्वम अदीर्घम इत्यादि से उसकी निर्विशेषता बताई गई उसमें स्थूलत्व रस्वत्व अनुत्व महत्व आदि कोई विशेषताएं नहीं है वो निर्विशेष है उसी निर्विशेष को यहाँ पर ये यह बताया जा रहा है कि अपने में अध्यस्त जो कार्य कारणात्मक उपाधि है उस उपाधि के सब विशेष हैं स्थूलत्व आदि। <coughs> और उससे विविक जो उसका अधिष्ठान है ये आरोपित कार्य कारणात्मक उपाधि के विशेषता से थोड़ा भी संस्लिष्ट नहीं होता वह निर्विशेषी रहता कुछ वस्तुतः ही लाल नहीं होता लाल दिखता मात्र है जिस समय लाल दिख रहा है उस समय भी वह सफेद ही है ऐसे कार्य कारणात्मक उपाधि के रहते हुए भी यह निर्विशेषी ही है इसे याज्ञवल के जी गार्गी को समझाया बृहदारण्यक में एक अक्षर ब्राह्मण आता है उसमें उसका यहाँ के साथ एक वाक्यव तो है संवाद है इसलिए संवादक के रूप में यह बताया कि यस्मिन यद आकाशाख्यम अक्षरम सव्यवहार विषय सव्यवहार विषय शब्द से लिया गया कार्य को व्यवहार विषय शब्द से कार्य को लीजिए तो सब व्यवहार विषय से लिया जाएगा कार्य सहित अव्याकृताख्य अक्षर हैं कारण अपने कार्य के साथ कारण भूत अव्याकृताख्य अक्षर ओतंच प्रोतंच का है अध्यारोपितम ओतम प्रोतम शब्द का निकलता है अध्यारोपितम कल्पितम यशविन यानी जिस ब्रह्म में वह अक्षरात् परतः पर है उसे यहाँ पर अक्षरात् परतः पर शब्द से कहा गया है ये जो पूर्व में एक वाक्य गया ना अक्षर को पर सिद्ध करने के लिए उपलक्ष उपलक्ष्य मनवात्म तदुपाधि लक्षण अव्याकृत अक्षर सर्विकारे इसमें सर्विकारेभ्य का अवतरण था टीका में कथम माया तत्व से अक्षर पर आकांक्षाया सर्वकार ये जो अक्षरात् परत में परत य तसील प्रत शब्द अक्षरात् विशेषण है ना और अक्षरा शब्द से लेना है कारण उपाधि माया तत्व तो माया तत्व को आप पर कह रहे हो तो माया तत्व में परत्व कैसे है ये जो प्रश्न हुआ इसका उत्तर देने के लिए भाष्य में भाष्कर भगवान ने लिखा था सर्वविकारेभ्य तो अक्षर में सापेक्ष परत्व है मायाख्य जो अक्षर है सर्व विकार लिखा है सर्वविकारेभ्य और कार्य विकार और कार्य लगभग पर्यावाचक है विकार शब्द और कार्य शब्द पर्यावाचक है तो इसमें तो सर्व विकार्यभ्य है तो समस्त विकारों से यानी कार्य से पर हैं कौन वह अभ्याकृत आकाश इसलिए परत्व है उसमें इसी दृष्टि से आगे कहते हैं कि कार्यन ही अपरम प्रसिद्धम टीका में ही कार्य अपने कार्य कारण की अपेक्षा अपर के रूप में प्रसिद्ध है कार्यम में ही अपरम प्रसिद्धम भाष्य में लिखा है सर्विकारेभ्य और टीका में लिखा है सर्व कार्य प्रतीक के रूप में हाँ तो स... भाष्य में भी हाँ तो बाद में सुधारा होगा वो दूसरा नया संस्करण आपके इसमें होगा ना आपके पास तो नए संस्करण में भाष्य में भी कार्य लिखा होगा टीका को देख करके टीका में सर्व कार्य लिखा है ना उसको देख करके भाष्य में भी सर्व कार्य दूसरे संस्करण में किया होगा हाँ हाँ कार्य कारण ये जो अक्षरम सर्विकार्येभ्य ये पद लिखा है न वहां पर काम पढ़ रहे हैं कहां पर है सर्वकार वो उसका अवतरण नहीं है सर्व कार्य कारण बीजत्व उपलक्ष्य मानवाद उसका वो नहीं है इसी का अवतरण है सर्व सर्वविकारेभ्य भेका ही यहाँ जो सर्व सर्वविकारेभ्य छपा है उसका अवतरण है तो बाद में उसको यहाँ पर सुधारा होगा दूसरे संस्करण में उसमें क्योंकि वहाँ तो उसका वर्णन नहीं है ना तो कार्यम कार्य असिद्धम तत्कार गम्यम्वाद माया परम। और उसके कारण के रूप में कार्य के कारण के रूप में प्रतीत होता है ये माया तत्व इसलिए उसे पर कहा गया उसमें परत्व का इस प्रकार उत्पादन हुआ आगे टीका में ये एक वाक्य है तो यहाँ माया को अक्षर कैसे कह रहे हैं तो ये कहते हैं कि भले ही युक्ति से सिद्ध न होता हुआ हो स्वरूप माया का लेकिन उसका अपलाप नहीं किया जा सकता इसलिए उसे अक्षर भी कहता है ये कह रहा है कि यौक्तिक बाधा तो अनिर्वाच्य स्वरूप उच्छेदभावत् अक्षरम कौन माया तत्व ऐसे लगाना माया तत्व ही अक्षर भी है उस माया तत्व को अक्षर क्यों कहते हैं प्रत्य उसके स्वरूप का उच्छेद न होने के कारण स्वरूप का उच्छेद जिसके होता है वो तो होता है तुच्छ शून्य जैसे मनुष्य के सिंह वंद्यापुत्र आकाश का पुष्प इनका स्वरूप ही नहीं है अत्यंत असत है ऐसे <coughs> माया तत्व आकाश पुष्प के तरह वंद्या पुत्र के तरह मनुष्य के शिंगों के तरह नहीं है नरविशानवत नहीं है इसका स्वरूप है तो स्वरूप है तो उसका युक्ति से निरूपण यदि करते हैं तो स्वरूप है तो वो सत है कि असत है, या सद असद उभय रूप है, वह कैसा है इसका निरूपण नहीं होगा इसलिए युक्ति से बाधित होने वाला लेकिन स्वरूपतः जो सत है उसे कहा जाता है अक्षर माया तत्व इसलिए उसे माया तत्व को अक्षर कह रहा है तो ये लिखते हैं यौक्तिकाधात्वाच्यवे भी माया तत्व में अनिर्वाच्यत्व होने पर भी अक्षर शब्द का प्रयोग उसके लिए होता है क्यों तो स्वरूप उच्छेदाभा अनिर्वाच्यो में हेतु है यौक्तिक बाधात यौक्तिक बाध क्या चीज है तो पांच नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार लिखते हैं सत् असत्व तद उभयून सवयवयन तदुभयून भिन्न अभिन्न तदुभन व निर्वक् अशक्य बाधा वो तो निरूपण करते हैं शादवाद ये हैं कि है तो कहना है हैं तो अस्तित्व न वहाँ पर निरूपण करता है जो जगत को सत्य मानते हैं तो सदवादी सत्य न निरूपण करता है उनका ये समर्थन कर रहा है शादवादी शाद अस्थि शायद है दूसरे आएंगे असदवादी जगत है ही नहीं कहने वाले तो शान नस्ती लेकिन यहां तो एक अपना सिद्धांत है वेदांतियों का अपना सिद्धांत है कि माया और जगत अनिर्वचनीय है ऐसा नहीं कह रहे हैं ये कह रहे हैं ऐसा बताया नहीं जाता और वो तो बताते हैं ऐसा है करके शादवादी ये कह रहे हैं कि सत्वे निर्वक्तुम अशक्यत्वाद निर्वक्तुम तुम का आप सबके साथ जोड़ दीजिए अनुवय करिए जिसको हो सदरूप से नहीं बताया जा सकता असद रूप से भी नहीं बताया जा सकता उभय रूप से भी नहीं बताया जा सकता और वो तो कहते हैं संभव है ऐसा शायद सत है शायद असत है शायद उभय रूप है उनका तो अनिश्चय है अपना कोई निश्चय ही नहीं है और ये निश्चय है कि इन तीनों रूप से भी नहीं बताया जा सकता जिसको जिसको रूप से भी नहीं बताया जा सकता असद रूप से भी नहीं बताया जा सकता और सद रूप से इसलिए नहीं बताया जा सकता कि ज्ञान से निवृत्त होता है असद रूप से इसलिए नहीं बताया जा सकता कि प्रतीत होता है और उभय रूप से नहीं बताया जा सकता इसलिए कि उभय रूपता का विरोध है सत्य असत ये परस्पर विरोधी धर्म एकत्र नहीं रह सकते इसलिए ये तो निश्चय है और वहाँ सात शब्द संभावना अर्थ में है उनका तो शादवादियों की तो संभावना मात्र है ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता ऐसा भी हो सकता है वो हो सकता है में जाते हैं और यहाँ तो कह रहे हैं कि निर्वक तुम अशक्यवाद शक्य नहीं है ये अनिर्वचनीय ख्याति है वेदांती संभावना में नहीं रहता हैं निश्चय में रहता है कि इसको आप सद असद और सद असद उभय रूप में से किसी भी तीन में से किसी भी रूप नहीं बता सकते उसे अनिर्वचनीय कहते हैं ये यौक्तिक बात है कि तीन रूपों में से किसी भी रूप से जिसको न बता सके भिन्नत्व न भिन्ना भिन्नत्व इत्यादि ये सब शादवाद में तो संभावना है शादवादी तो सदवादी को कहेंगे कि हाँ है ऐसा हो सकता और वेदांति के पास यदि आएंगे सदवादी तो कहेंगे संभव नहीं है वो कहेंगे संभव है। सिद्धांति कहेंगे संभव नहीं है ये दोनों का उत्तर मिलेगा क्यों सत नहीं है तो कहते बात होता है इसलिए सत नहीं है इसे सत्य नहीं कहा जा सकता और दिखता है इसलिए असत भी नहीं कह सकते असतवादी को भी फटकार करके भगा देंगे अरे तीनों को भी संतुष्ट करके कहेंगे कि हाँ ठीक जो कह रहे कह रहा, है अपने तो अनिश्चय में ही रहेंगे तो ये अनिश्चय तो ठीक नहीं है ना तो इन युक्तियों के द्वारा मिर्वक्तुम अशक्यत्व यौक्तिक बाधा ये यौक्तिक बा हैं एने निरुक्त युक्ति भी साधय तुम अशक्य स्वरूपत्व ये यौक्तिक बा है शादवाद और यौक्तिकाद में अंतर है शादवाद में तीनों रूपों से कहना संभव है और यौक्तिक बाध में तीनों रूपों में से किसी भी रूप से कहना संभव ही नहीं है ये और लेकिन स्वरूप का उच्छेद होता नहीं है इसलिए उसे अक्षर शब्द से भी कहा जा रहा है यानी प्रातिभाषिक कह करके वेदांती मानता है सत नहीं कहा जा सकता असत्य नहीं कहा जा सकता और उभय रूप भी नहीं कहा जा सकता लेकिन वो है तो कैसा है फिर प्रातिभाषिक है तो नहीं है का मतलब पारमार्थिक सत्य नहीं है जब सदरूप से नहीं कहा जा सकता कहते हैं तो ये कहते हैं कि परमा पारमार्थिक सदरूप से नहीं कहा जा सकता प्रतीति हो रही है तो प्रातिभाषिक सत्ता वाला है वो प्रतीतिकाल में है आगे गीता में लिखते हैं यानी क्षर अक्षर शब्द का प्रयोग गीता में भी हुआ है ना? गीता में जो अक्षर आया है वह इस मंत्रस्थ अक्षरा परत पर मैं जो पंचमें अक्षरा शब्द है उसी के लिए गीता के पंद्रह में अक्षर शब्द आया है माया मायातत्व के लिए ही क्षर सर्वाणी भूतानी ऊटस्थो अक्षर उच्चते उत्तम उच्यते उत्तुषस्तन परमात्मे उदारी तो भूत शब्द का अर्थ है कार्य तो भूतानि तो सभी कार्य अक्षर कहलाते हैं <coughs> कूटस्थ यानी माया तत्व अक्षर कहलाता है कुटस्थ शब्द वहा माया के लिए है और एक पुरुष और अक्षर पुरुष यानि कार्य तथा कारण इन उभय से जो विलक्षण है उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है उत्तम पुरुष वो अन्य है यानि इन दोनों की अपेक्षा अतिरिक्त है जिसे अक्षरात्त पर और अप्राणो हयम कहा वह उत्तम पुरुष पंद्रव अध्याय का पुरोत्तम तत्व आगे में है कि कथम पुनः मत्वम तस्य इति तस्ती तस्य तस्र अक्षरस्य ब्रह्मण जो आकाश से भी पर अक्षर है ब्रह्म उसमें अदिम कैसे है तो कहते उच्यते अस्मा भी अप्राणादिम ब्रह्म का बताया जाता है उच्यते शब्द का यदि ही प्राणादय प्रागुत्पत्ते स्वेन आत्मना संति, तदा पुरुषस्य पुर से प्राणीना विदमें प्राणीम भव ते प्राणादय प्रागुत्पत्ते प्रागुत्पत्तेष इव स्वेनात्मना सी पुरुषः अदिपरुष प्राणादि अपने उत्पत्ति से पहले जैसे प्राणादि की उत्पत्ति से सेपहले स्वरूपत विद्मा ऐसे प्राणादि के भी स्वरूपतः सत्ता यदि रहेगी तब तो स्वरूपतः विद्यमान प्राणादियों के साथ स्वरूपतः विद्यमान जो अन्य ब्रह्म है, उसका आपस में संबंध बनेगा प्राणादि का और ब्रह्म का और ब्रह्म प्राणादि मान होगा लेकिन ऐसा है नहीं ब्रह्म के तरह स्वतंत्र सत्ता प्राणादि की किसी भी समय नहीं है उत्पत्ति से पहले भी नहीं है स्थिति काल में भी नहीं है और लय काल में भी नहीं है तीनों कालों में प्राणादि ब्रह्मात्मना ही सत है ब्रह्म में अध्यस्थ होने से इसलिए ब्रह्म वस्तुतः अप्राणादि ही है उसका मत्पुषित होता है प्राणादिराहित्यसिध होता है। यही इन शब्दों से कहा है यदि ही प्राणादय प्रागुत्पत्ते पुरुष इव स्व आत्मना संति तदा पुष्स प्राणादीना विद्यम प्राणादिम्व भवित समान सत्ताक पदार्थों में संबंध होता है तो ब्रह्म जिस सत्ता वाला है उसी सत्ता वाले यदि प्राणादि होंगे तब तो उन उनके साथ ब्रह्म का संबंध होगा ब्रह्म प्राणादिमान हो सकता है लेकिन कहते हैं कि न तो ते प्राणादय प्रागुत्पत्ति पुरुष इव स्वेनात्मना संति उनकी पारमार्थिक सत्ता तो है नहीं अत अप्राणादिमान पर पुरुष जो अक्षरात् पर अक्षर से भी पर है वह अप्राणादिमान ही है प्राणादि से रहती है जैसे जिस व्यक्ति का पुत्र अविद्यमान है उत्पन्न ही नहीं हुआ है उसे अपुत्र कहा जाता है तो यथा अनुत्पन्ने पुत्रे अपुत्रो देवदत्त तो देवदत्त का पुत्र उत्पन्न हुआ ही नहीं तो उसे अपुत्र कहा जाता है ऐसे ये प्राणादि से रहित ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म की जो सत्ता है उस सत्ता वाले प्राणादि उत्पन्न हुए ही नहीं और जो उत्पत्ति दिख रही है वो अनिर्वचनीय है प्रातिभाषिक उनका आपस में संबंध नहीं होगा परमार्थत वह प्राणादि मान सिद्ध नहीं होगा इस प्रकार द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न हो जाती है तृतीय मंत्र की चर्चा हम लोग कल करता है